राधा गिरी बिहारी देव की जय श्री प्रेम ग्रंथ की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री नौर हरि श्री भागवत निवास आश्रम जी जय परम पूजी श्री बड़े बाजी महाराज की जय श्री जै, जै, जै, जै, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधा रमन हरिगोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राह हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय भोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुषोत्माय ओम जयति पराशर सूं सत्यवती हृदय नंद न्यास यमलगंत वात्मय ममक जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्ष्मण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम प्रेरणया प्रवर्तिहरा तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचुद्री वैष्णवाघुनाथ सजीव साइतम साधुत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं चैतन्यदेवं श्रीपाला श्री सह गण ली विशाता करका संकीर्त जगत आजादितुजौ संकर्तिकाक्षणव मधुरे मरस्वापी प्रणा प्रणय कुसुमी भृंग संगीत कोशेरी भाकृतिशी ृपभ्युस्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो वराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक ये सुमते रघुनाथ में तुलसी यत्र हरि की दास श्री तुसी पद्मशा नगर की अद्भुत अपूर्व विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कुछ दिव्य विशेषताएं जो ऊपर से बिल्कुल उल्टी सी लग रही हैं उनको रेखांकित करते हुए श्री रोक भूषण पाठ कह रहे हैं कि ये ऐसा नगर है प्रेमपत्तन जहां पर प्यारे को तुच्छ करके दिखाना लघु करके दिखाना वही उसको विशाल विभू करके दिखाना प्रिया प्रेम की अक्षयता में श्याम सुंदर उसे जो आदर दे रहे हैं उसे तुच्छ करके मान रही है हमें नीचे ये तुम्हारा आदर पर तो उसमें ही उनके प्रेम की परम परम महिमा प्रकट यह रस की एक अक्रता तो यत् तो लघुत्वम एवं गुरुत्वम क्रिया के द्वारा बोलो प्रिया के द्वारा श्याम सुंदर को छोटा करके दिखाना वह श्याम सुंदर का आदर तो है तो लघुस्त होकर के बिराग यद्यपि निरागर एवं आगर रहा यह पहले उन पर कर दिया गया है परंतु तो यहां से थोड़ा सा भिन्न है ये दृष्टि थोड़ी सी अलग है कि प्रिया यानी प्यारे को छोटा करके दिखाती है तो वो प्यारे को की महिमा को बढ़ाता है उल्टी बात होगी जैसे कभी माननी होकर के श्री स्वामी बिराजमान है तो वहां पर श्री प्रिया श्याम सुंदर की अवहेलना करते हुए जैसे श्याम सुंदर को भाव नहीं दे रही हैं श्याम सुंदर जो उनको जो आदर दे रहे हैं उसको रेस्पॉन्स देना चाहिए उसको आदर देना चाहिए था परंतु तो आदर नहीं दे रही है और जैसे उपेक्षा करते हुए जा रही है तो यहां पर श्याम सुंदर को छोटा बनाना वही और उनकी बात को आदर न देना यही श्याम सुंदर को अच्छा लग रहा है और उनको ये लगता है जैसे हमारा कितना सम्मान किया जा रहा है तो लघुत्व ही जहां पर गुरुत्व होकर के विराजमान दो प्रकार के प्रेम हैं एक है मैत्री गौरव मैत्री गौरव जो उसे कहेंगे जहां पर प्रेम होते हुए भी गौरव प्रकट किया जाए और दूसरा जो प्रेम है वो है जहां पर परम प्रेम होने पर भी लघुता को दिखाया प्यारे को छोटा करके दिखाया जाए और इससे प्यारा अपूर्ण से आनंदित तो ये श्री राधिका में जो मधुस्नेह विराजमान है जिस मधुस्नेह में प्यारे को आदर न करके प्यारे को कहीं उपेक्षा करते हुए लघु समझते हुए उपेक्षा करते हुए प्यारे की आज्ञा को स्वीकार न करके बल्कि प्यारे को आज्ञा देते हुए उल्टे जहां विराजमान हुआ जाए वो जो प्रेम है वो प्रेम और भी अधिक बड़ा है तो उसी लघुत्व उसको ही गुरुत्व तो निपण कर रही है तो लघुत्व तो गुरुत्व तो एक वस्तु है और मैथिली गौरव एक अलग वस्तु है कि से प्रेम प्रेम रखते हुए उनके प्रति गौरव प्रकट करना एक प्रकार का चंद्रा जी में प्राप्त है कि प्यारे को अत्यंत अत्यंत गौरव प्रदान कर रही है पर तो श्री राधारणी में जहां मधुस्नेह विराजमान है वहां श्याम सुंदर की अवहेलना करते हुए भी वे बिराइमान होती है तो लघुत्व का तात्पर्य है प्यारे के आदेश को न मानना आदेश स्वीकार न करके उल्टे आदेश को प्रदान करना सेवा न करके सेवा लेना ये और भी ज्यादा बढ़ करके है प्यारी प्यारे की सेवा करें ये बढ़ बहुत अच्छी बात है पर उल्टी बात हो जाए कि प्यारी प्यारे से सेवा ले करे नहीं और प्यारे को छोटा बनाए अपने को बड़ा करके मांगे तो ये मैत्री गौरव की अपेक्षा ये अपने गौरव को प्यारे को गौरव न देकर के अपने आप को प्यारे से उल्टा गौरव लेना यहां ऐसे प्रेम साम्राज्य की विशेषता है तो सेवा करने की अपेक्षा सेवा लेना आदर देने की अपेक्षा आदर लेना जहां डांटने की अपेक्षा अनुशासन करने की अपेक्षा प्यारे को उनका डांटना, यह प्रेम की अक्षयता ब्रजमान है और इस अतिशयता में इस महिमा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जहां प्यारे को आदर से नहीं बोला जाए बल्कि प्यारे को तू कहकर बोला जाए आप कहकर के बोलना कहीं में लाए, और तू के बोलना यह रस को बढ़ाने वाला हो जाए तो जहां प्रेम की अक्षयता होती है वहां फिर तू की बोली प्रारंभ हो जाती है पुत्र की माँ के प्रति अत्यंत प्रीति है तो बेटा यानी माँ को तू तू कहके बोले तो माँ को बड़ा अच्छा लगेगा आप कह के बोले बदलावी लगी भैया तू क्या कर रही है भैया तू मुझे ये दे माताजी आप हमको दे दो है <laughs> <ये चोर्णा। laughs> <फिर> प्रेम <laughs> <laughs> माता जी देने की कृपा प्रेम रहे हो बेटा तो कहेगा भैया तू मुझे दे दे तो ये तू की जो बोली है जहां प्रेम, अच्छा प्रेम बोली ही अच्छी लगती है और तो यहाँ उसी बोली का प्रयोग किया जा रहा है तो नर्मो कौ मम निर्म तो परमानंदोत्सवायाम अपनी आधाय मुखी राधा श्रोत सटीम अफुट मनात्री गौरवान ब्रीति मेवा दी श्री गुरु कुमार एक श्लोक है कि श्री प्रियाजी कभी श्याम सुंदर के से क्रोध करती हुई मान करती हुई श्याम सुंदर उनको मना रहे हैं और श्याम सुंदर को कोई भी भाव नहीं दे करके श्री प्रिया चली जा रही मैंने जिस समय श्री प्रिया से परहास में मधुर वचन कहे प्रार्थना में बचन कहे तो श्री राधिका के हृदय में निर्मित ंदोत्सवाम अपने उनके हृदय में परम आनंद उत्सव हुआ मेरे द्वारा नर्मोत्ती करने पर परहास के बचन कहने पर के के कहने या आदर के बचन कहना नर्म माने ऐसे वचन जो आनंद को देने वाले होंगे जिनमें आदर भी छिपा हो और परिहास भी छिपा हो ऐसे नर्मोत्तम मेरे परिहास के वचनों को सुनकर के श्री प्रिया यद्यपि निर्मित माने उनके हृदय में उत्पन्न हुआ परम आनंद माने विशाल परम आनंद का उत्सव उदय हुआ क्या ने प्यारी की प्रशंसा की और प्रशंसा करने पर या परहास के कुछ वचन करने पर श्री प्रिया के हृदय में परम आनंद उत्पन्न हुआ अंत फिर भी श्रोत अंत कटिम अपनी स्फुटम अनाभाय अनाधाय ये सुन रही है जैसे हमने सुनाई नहीं तुम तो तो क्या कह रहे हो हमको भी सुनना है मनिमन में तो बड़ी आनंदित हो रही है पर ऊपर से दिखा रही है हमको नहीं सुनना है तो श्रोतस्य से अंत काम के भीतर स्फुटम अनाभाय मानो उन्होंने उन वचनों को स्पष्ट रूप से सुना ही नहीं तो श्रोत श्यांत तटीम अपिस्फुटम अनाथाय अपने हृदय के भीतर उन वचनों को बिना सुने ही श्रीप्रियान मुखी उस समय खड़ी रही और उद्यन मुखी जैसे हमारे वचन को सुना हुआ हम कर रही उद्यन मुखी ऊपर की तरफ मुंह देखती हुई जैसे हम सुन ही नहीं रही है इस तरह से विराजमान हो गए इस प्रकार राधा लाघव अपनी भंगी श्री राधिका लाघव माने हल्के पन के बचन श्याम सुंदर को छोटा समझ करके तू कार्य के जो बचन है अपने से छोटा समझ करके तू कार्य के जो वचन है उनको श्री राधिका कह रही है तो राधा लाघवक अपित राधिका श्यामचंदर को लघु बनाती हुई अनादर गिरा बिना कोई औपचारिकता और आदर की भाषा को बोले हुए आप भगवान श्रीमन ऐसे वचनों को बोले बिना ही अरे तू हंत ऐसे जो निरादर के उपेक्षा के वचन है उनको कहती हुई भंगी भी आतंबती भंगे मा जब उन लाघव के अत्य से छोटे समझते हुए प्यारे के प्यारे से बचन जब वे कहने लगी तो राधिका के ये जो मेरे प्रति उपेक्षा का भाव है ये मुझे और भी अच्छा लगा जब अत्यंत आदर होता है तो आदर का भाव होता है परंतु तो जहां अत्यंत आदर नहीं होता है जब निकटता ज्यादा बढ़ जाती है तो ज्यादा बढ़ने में फिर उपेक्षा के बचत भी कहीं प्रकट हो जाएगी जब कोई परदेशी व्यक्ति आए वो मिलने आया है आपसे तो तुरंत व्यक्ति ढंग से कपड़ा पहनेगा और यदि कोई अपना ही व्यक्ति आ जाए अपना मित्र आ जाए तो बाथरूम से वो केवल गमछा लपेट करके और केवल बनियान गंजी पहन करके सामने आ जाए उससे बात कर ले कोई दूसरा आएगा तो उसके सामने पूरे कपड़े पहनकर फिर आएगा परंतु यदि कोई अपना मित्र आ जाए अत्यंत प्रियजन आ जाए तो उसके लिए फिर उसको कॉस्ट्यूम्स पहनने की जरूरत नहीं है बढ़िया कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है जैसा है लपेट करके ही वह गंजी पहन करके ही सामने आ जाएगा तो जहां जितनी होती है वहां उतनी ही होती है, उपचार नहीं होते वैभव को दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती ये एक रस की स्थिति है तो मैत्री गौरव को तो भी मैत्री गौरव की अपेक्षा श्री राधिका का ये भंगी भी पूर्वक अनादर गिर और लाघव अनादर जैसी तू कार्य की बोली और लाघव माने व्यवहार में भी बिल्कुल अनौपचारिक व्यवहार करना ये दोनों मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय लगती है ये रस की एक परम दिव्य स्थिति हुई के मैत्री गौरव है जहां प्यारे के प्रति आदर की भावना हो उसको मैत्री गौरव कहते हैं जहाँ निकटता की भावना हो वहां पर सारी औपचारिकताएं रह जाएं और व्यक्ति बिना औपचारिक औपचारिकता निभाए हुए जैसा है वैसा का वैसा ही सामने उपस्थित हो जाए तो वो मैत्री गौरव की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है तो जहां जितनी ज्यादा निकटता होती है वहां वैभव के प्रकाशन की उतनी ही कम आवश्यकता रहती है कमरे में कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं कोई अपना आदमी आ रहा है मित्र आ रहा है आज अभी आ जा, आ जा। ये, सोफा के ऊपर कपड़े लद रहे हैं लगी, लगी रहते हैं उनको सरका करके यहीं बैठ जाते कपड़े को सरका करके और यदि तो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए अभी कोई मेहमान आ जाए अरे कोई कपड़े हरा सफाई करो तो ये तो रस की जो रीति है वो रस की रीति ये है कि जहां जितनी ज्यादा निकटता होती है वहां वैभव का प्रकाशन करने की प्रवृत्ति उतनी कम होती है तो स्वाभाविक रूप के उद्घाटन की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है तो ये एक अलग गुण हो गया लघुत्व ही गुण है पहले निरूपण कर आए थे कि अनादर एव आदर है वो एक अलग चीज है और लघुत्व ही गुरुत्व है ये बिल्कुल उससे भिन्न है तो दोनों में एक सूक्ष्म रेखा है आदर करना एक अलग बात है और निरादर करना एक अलग बात है परंतु तो लघुत्व ही गुरुत्व है प्यारे को छोटा करके भी समझ करके उनके प्रति व्यवहार में ऐसा दिखाना यह लघुत्व वाणी के द्वारा दिखाना वो हो गया आदत परंतु व्यवहार में प्यारे को अपने से छोटा और बिना औपचारिकता के साथ में अपने वास्तविक यथार्थ जो स्वरूप है उस स्वरूप को सामने प्रकट कर देना वह लघुत्व एक अलग वस्तु है तो श्री राधिका ये तो मेरे ही हैं और मेरे हैं तो मैं इनकी सेवा करने की अपेक्षा इनसे सेवा ले लू ये लघुत्व होगी मैं इनका आदर करूं इसकी अपेक्षा ये मेरा आदर कर ये लघुत्व होगी तो ये लघुत्व ही गुरुत्व हो गया तो वो यहां पर कह रहे हैं जब कोई कोई बात कह रहा है और कोई सुने नहीं तो बुरा लगेगा आदमी को हम तो कह रहे हैं और ये हमारी बातें नहीं सुन रहा है हमको भाभी नहीं दे रहा है तो यहां पर उल्टी बात यही हो रही है कि श्री श्यामचंदर श्री स्वामी श्री राधिका मेरी स्वामी श्री राधिका उनका आदर कर रहे हैं अपनी प्रिया का आदर कर रहे हैं परंतु तो श्री प्रिया उस समय भाव ही नहीं दे रही श्यामचंद्र तो नर्मोक्त श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं मैंने प्रिया से परिहास के आदर के वचन कहे परंतु सुनकर के मन ही मन में तो निर्मित तो गुरु परमानंदोत्सवाया मन में बड़ा आनंद हो रही है पंत मुंह दिखा नहीं रही है कि उनको आनंद हुआ बल्कि जैसे हम समझे ही नहीं हमने सुना ही नहीं काम के अंत तट में वे वचन पहुंचे ही नहीं इस तरह से दिखाती हुई अनाधाय शांतर की प्रार्थना शांतर के उन वचनों को जैसे सुन ही नहीं रही है आधाए माने सुनना अनाधाय माने बिना सुने स्थित वे खड़ी नहीं और किसी दूसरी तरफ देख रही है शांति ध्यान भी नहीं दे और राधा लाघव मत्य नादर गिराम भंगी में और श्री राधे का लघुता के वचन अनादर गिराम अनादर पूर्ण वाणी कहते हुए लवता के वचन कह रही है माने शांतर को आप श्री भगवान प्रभो ऐसा कहकर के नहीं बोल रही है बल्कि अरे तू रे इन शब्दों का प्रयोग कर रही है तू शब्द का प्रयोग कर रही है अपने से जैसे छोटा समझ करके सेवक समझ करके शांतर से कोई वचन कह रही है भंगिमा के द्वारा मैत्री गौरव तो प्यसम शतगुणाम शांत कह रहे हैं श्री प्रिया का यह तू की बोली बोलना मुझे आपकी बोली बोलने की भी अपेक्षा शतगुण सौ गुणाम अधिक आनंद देने वाला लगता है मतप्रीत बेवाद ये प्रीति ही श्री शांत में परहास में कहा कि हे प्रिय आप बन बहार करते हुए थक गई होगी कुछ क्षण विराजमान हो लाओ मैं आपके चरणों को धो दूं आपके ऊपर पंखा कर दूं आपके चरणों को दबा दूं ऐसे वचन कहे तो श्री प्रिया जैसे सुनी नहीं रही उन तो वचनों हुआ जैसे प्रिया उन बचनों को सुनी नहीं है जो जब आदर के वचन कह रहे हैं उनको प्रिया सुनी नहीं रही है तो ये अत्यंत अत्यंत आदर देता है तो यहां पर ये दिखाया गया कि सुंदर को छोटा करके मानना यही श्याम सुंदर को परंपरा आदर पूर्ण लगता है अतः लाघव और गौरव पद का यहां पर प्रयोग किया गया है जहां पर अनादर और आदर पद का प्रयोग नहीं किया गया माने मन में प्यारे को अपने बराबर का या अपने से छोटा समझना या एक बात है और अपने आप को मन में छोटा समीना प्यारे को बड़ा समीना इसको हम आदर कहेंगे तो लाघव और आदर इन दोनों में अंदर क्या है कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से तो किसी का आदर किया जा रहा है और मन में समझा जाता है जा, में आदर किया जा रहा पंत ऐसा नहीं श्री प्रिया जो है उनके हृदय तो उसको हम कहेंगे अनादर परंतु तो लाघव कहेंगे वहां जहां पर श्री प्रिया मन में ही प्यारे को अपना समझ रही है और तो जहां अपना समझा जाता है वहां पर कहीं कोई किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं रखी जाती है श्री गोरधनाचार्य ने भी कहीं इसी प्रकार के एक बचन कहे हैं धामे में मम गर्म गोले दोषाय के हे शुक्रियो चाहता हूं तो आपको तो चाहते समय मात्र जन गण की मैं यदि अपने आप को ये मानूं कि अरे मैं तो जगदीश हूं जगन्नाथ हूं तुलोकी की रचना करने वाला हूं अभिन निमित्तोपादान सबका आश्रय हूं ब्रह्म हूं परमात्मा हूं यदि ये विचार रखूं तो ये उसी प्रकार दोष होगा उसके लिए एक बात सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे एक हाथी बड़ा प्यासा है और सामने नदी है तो नदी के बीच में तो बाद निर्मल पानी है परंतु नदी का किनारा कीच से है की बेचारा उतरे कैसे किनारे पर जाए तो गंदा पानी मिलेगा उसे गंदला पानी मिलेगा शुद्ध पानी मिलेगा नहीं और जा सकता नहीं है क्योंकि कहीं किनारे पर दलदल है कीच है तो हाथी का भारी होना यह तो उसकी महिमा है होना हाथी का यह तो उसकी महिमा है परंतु तो यहां पर महिमा वह हाथी के लिए एक दोष हो बेचारा प्यासा का प्यासा रह जाए भारी है इसलिए नदी में उतर नहीं सकता है सामने पानी है परंतु तो टी जो कटनी माने नदी ऐसी नदी जिसके किनारे कीच है ऐसी नदी में वो उतर नहीं सकता है तो हाथी का जो भारी भरकम ताकतवर मोटा ताजा होना यह जगत में गुण है यो तो हाथी को हाथी कहा जाएगा इसी गुण के कारण उसकी पुष्टि के कारण सुपुष्ट होने के कारण परंतु तो प्यास में हाथी का गुण ही दोष हो जाएगा सार्थक दृष्टांत दिया इसी प्रकार श्याम सुंदर यानी मेरी किशोरी जी के सामने यानी यह दिखाएं मैं बड़ा हूं मैं ईश्वर हूं मैं ब्रजराज हूं मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं मैं अनंत शक्तिशाली हूं परम ज्ञानवान हूं यह दिखाएं तो यह श्याम सुंदर का यह दिखा यह गौरव उल्टा दोष होगा प्यारी के सामने तो हे प्रिय दे पदपल्लव मुदारम ये दीनता ही गुण तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से यह निरूपण किया कि अपने आप को लघु समझना यही प्रेम में इस प्रेम नगर में गौरव की बात होगी और इस प्रेम नगर में जो गौरव लेकर के चलता है उसका इस प्रेम पत्तन में रूपी में उसका प्रवेश वो वो बैठा रहे, वो उस हाथी की तरह से जो अपने और अपने डील, और ताकत के कारण खूब मोटा तो है, तो प्यासा मर जाएगा। नदी में पैर रखता है तो भार के कारण उसके पैर आधे आधे गड़ जाएंगे निकलना मुश्किल हो जाएगा हाथी फस जाए तो हाथी का जैसे ताकतर होना मोटा ताजा होना यह उसके लिए नदी के किनारे जहां दलदल है कीच है उसका भारीपन नहीं दोष इसी प्रकार श्री प्रिया जी के आगे श्याम सुंदर का अपने आप को जगदीश कहना वह उल्टा दोष हो जाएगा इसलिए रसिकजनों ने ये बात कही कि यहां पर इस वृद्ध में यदि कोई ठाकुर को ठाकुर कह के बोलते हैं तो उसे दोष माना जाता है चाचे जूठन पाइए पांव पर हाहा खाए और जो ठाकुर कहे बोली सकुचतनिक रह जाए श्याम सुंदर चाचे सखियों के आगे हाथ खा रहे हैं बोले अरे ललता तेरे पास में जी की वो है ना उसने थोड़ा सा मुझे दे, दे, दे ना, ऐसी क्या बात है अरे सखी थोड़ी सी दे दे ऐसे चाचे जूठन पाइए श्री प्रिया जी के जूठन पाने के लिए श्री श्याम सुंदर मंजिरी दासियों सखियों से भी हाहा खाते हैं प्रिया जी के धोनी से जूठन हमको मिल जाए जाचे जूठन पारिये और पापर हाहा खाए पैरों में में गिरकर, गिरकर के हाँ खाते हैं और मंदिर यदि कोई गिर कह दे कि जगदीश पधारे हैं तो श्याम सुंदर कहते जो ठाकुर के बोलिए स कुछ तमिक भेजा प्रिया जी के सामने कोई ठाकुर कह के बोलते तो शांतंदर को संकोच की प्राप्ति हो जाए या सुन सुन करके मेरा जिया धड़कता है कि इस ब्रिज में हमारे ठाकुर को ठाकुर किसने बनाया ये हमारा ठाकुर है बंध तो प्रिया जी का ठाकुर नहीं है प्रिया जी का सेवक होकर तो ये रस्तों की बोली है कि या सुन करके मेरा जिया कांटता है कि यदि प्रिया जी के सामने कोई ठाकुर को ठाकुर कहे तो ये किसने यहां पर ठाकुर नाम दे दिया यहां पर तो ये प्रिया के अनुगत होकर के दास होकर के विराइना था। यह ठाकुर किन किया किसने इसको नाम यहां पर ठाकुर ये निकुंज मंदिर में ये नाम किसने दिया दासीनाथ ठाकुर यदि कहती है तो प्रियालाल दोनों की प्रशंसा में कहती है प्रिया जी को अच्छा लगेगा इसलिए कहती है परंतु ठाकुर कहकर बोलना को अच्छा नहीं लगता प्रियाजी को तो अच्छा लगता है और मेरी दासी जैसे मेरी दासी है मुझसे भी अधिक प्यार यह श्याम सुंदर से करती है तो मदीशा नाक्य ब्रजन है मेरी स्वाम दासी पांतो मेरे स्वामी हैं श्याम सुंदर इसलिए श्याम सुंदर इसके दुगने प्यारे होंगे तो ये रीति तो यहाँ पर ये रस्की जो रीति रीति है वो रस्की में ठाकुर बोलना यह शिव प्रिया को तो अच्छा लगता है पांतो ठाकुर को प्रिया जी के सामने कोई मैं ठाकुर हूँ ये कहना अच्छा नहीं लगता है वे तो अपने आप को तो शिव प्रिया जी की सी ही प्रिया जी का अनुगत करके ही मानते हैं सेवक करके ही मानते हैं तो श्री गोवर्धनाचार्य का ये जो दृष्टान्त है वो बड़ा सुंदर सटीक दृष्टांत भामिनी, हे भामिनी, हे सुंदरी श्री राधिके हे मेरी स्वामिन अभिलषता श्री श्याम सुंदर ऐसा मानते हैं कि जब वे तुमको चाहते हैं उस समय गर्म गुणों की नुकुंज में वे अपनी किसी भी गरिमा को प्रकट करना नहीं चाहते हैं और यदि कोई नुकुंज मंदिर में उनको जगदीश अनंत शक्तिमान अच्युत अच्युत प्राण ज्य श्रेष्ठ प्रजापति किस तरह से कोई उनकी स्थिति करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है यदि कोई विष्णम विष्णु बशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु ऐसे कहकर यदि कोई उनकी स्तुति करे तो उनको लुक निबंधन में अच्छा नहीं लगेगा नुक निबंधन में रसिक प्रियाजु के प्यारे श्याम सुंदर श्याम सुंदर रसिक मनोहर घनिश्याम ये वचन भी अच्छे लगेंगे उनको वहां पर विष्णु नारायण परमात्मा ब्रह्म ये जो नाम है वो नुकुंज मंदिर में उनको अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको चाहते समय यदि मेरी गरम गुणों की भारी गुणों की यदि कोई व्याख्यान करे तो दोष तो आयो नुकुंज मंदिर में यह दोषी हो जाएगा जैसे किसी हाथी का ताकत भर होना मोटा ताजा डील डोल का होना यह तो गुण माना जाएगा परंतु तो यदि वो हाथी प्यासा हो और एक ऐसी नदी के किनारे पहुंच गया हो जहां पर उतरने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है नदी में पांत किनारा नदी का वह दलदल से युक्त है तो हाथी का वह भारी पंथ एक दोष हो जाएगा क्योंकि वहां उस नदी के भीतर उतर नहीं पाएगा और उतरेगा तो गढ़ जाएगा दलदल में फंस जाएगा ऐसी स्थिति में वो जैसे प्यासा रहता है वो कोई चाहता है। हाँ, मेरा कोई वजन कम हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी अपने ऐश्वर्य को श्री प्रिया के सामने प्रकट नहीं करती है तो यहां पंकिल कुल तटनी तटनी कहकर के ये दिखाया कि पंकिल कुल की किनारे वाली वो टटनी है और टटनी कहकर के दिखाया केवल एक ही तट है जिससे पानी में जाया जा सकता है परंतु तो जाना पड़ेगा हल्का फुल्का व्यक्ति होगा तो वो तो पैर रख करके नदी के बीच में पहुंच जाएगा परंतु तो हाथी जैसा हो तो वो तो फंस जाएगा कहीं भी तो जा नहीं सकता है उसके पानी गर जाएंगे तो टटनी और सिंधु इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो शब्दों का प्रयोग बड़ा सार्थक है और यहाँ पर नाम करके एक अलंकार हुआ परिकर अलंकार वहां होता है जहा सार्थक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तटनी कहकर के तट जल में जाने के लिए उस तट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए तटनी या एक सार्थक विशेषण हो गया कि उसी तट से घुसा जाए और सिंधुर कहने का मतलब है कि वो मोटा सिंधुर शब्द भारी दील उसका होकर के बिराजमान अतः हाँ परिकार अलंकार का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है सिंधुर और टटनी इन दोनों शब्दों के द्वारा जो भाव प्रकट होता है वो किसी दूसरे शब्द के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता है इसीलिए क्रोसे नाम का एक साहित्यकार हुआ विचारक हुआ उसने एक बड़ी सुंदर बात कही कि किसी भी शब्द का हम अनुवाद नहीं कर सकते यदि अनुवाद सुंदर होगा तो वो यथार्थ नहीं होगा और यदि यह यथार्थ होगा तो वो सुंदर नहीं, no, तो नहीं, तो नहीं हो सकता कोई शब्द नो वर्ड कैन बी ट्रांसलेटेड इफ इट इज ब्यूटिफुल नॉट फेथफुल एंड इफ इट इज फेथफुल दे नॉट ब्यूटिफुल यह फेथफुल होगा तो ब्यूटीफुल नहीं होगा ब्यूटीफुल होगा तो फेथफुल नहीं अब कटली शब्द में जो है उसकी एक नदी लगा तो वो आभार नहीं आएगा सिंदूर शब्द की जगह गज शब्द लगा दो तो वो भाग मिल जाएगा अर्थ दोनों का एक है परंतु यहाँ सिंदूर कहने का मतलब मोटा से अपने आप प्रकट हो रहा है टट्टी कहने पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है एक ही मार्ग है जहां पर से प्रवेश किया जा सकता है यह भाव वहां पर प्रकट हो रहा है और शब्द के ऑल है उतरने का रास्ता एक ही कट को पाने, पाने का रास्ता एक ही है तो ये कटनी और सिंदूर इन दोनों शब्दों में परकर अलंकार जो है ये कहीं दूर पर किए गए अतः सर्व बाक्यम सावधारण एक सुंदर कवि कुशल कवि जब भी संबोधनों का प्रयोग करता है बाक्य का प्रयोग करता है तो वह विचार पूर्वक सावधारना पूर्वक का प्रयोग करता है इसलिए सिंधूर शब्द एक खास भाव को देता है शब्द एक खास भाव को देता है और उस तटनी के साथ में कह दिया कि कीच भी है ऐसी जिसमें केवल एक ही रास्ता है पर कीच तो मम परंतु की हंत दोषाय आपकी अभिलाषा करते हुए हे मेरे भारी होने के ये दोष जैसे डीलडोल वाला हाथी किसी नदी में घुस नहीं सकता है उसका डीलडोल होना वह एक दोष हो जाएगा ऐसे ही निकुंज मंदिर में यदि कोई मुझे ठाकुर कह कर के जगदीश कह कर के परमात्मा कहकर के बोले तो ये मेरे लिए एक की बात हो जाएगी अतः श्री प्रिया के सामने श्याम सुंदर अपने आप को अत्यंत छोटा करके ही मानते हैं और यहाँ पर लघुत्व ही गुरुत्व हो गया प्रेम में जो जितना छोटा होकर के चलेगा वो ही उतने गौरव को प्राप्त करेगा और जो जितना बढ़पन दिखाएगा वह उतना ही छोटा हो जाए बहुत बढ़िया के लिए। तो ये हाँ, सिंधुर जैसे पंकिल नदी में उसका गौरव दोष हो जाता है और इसी प्रकार कहा कि शुक्रिया यदि में मेरे बचनों को नहीं सुनती हैं और मुझे भाव नहीं देती हैं, तो यह सुंदर को अच्छा लगता है इसने भी बुरा नहीं मानते हैं बल्कि उनकी प्रीति और ज्यादा बढ़ती है इस प्रकार मैत्री गौरव की अपेक्षा श्री प्रिया का जो अपमान में वचन व और आदर को प्रकट करने वाला है अब इसी प्रसंग में आगे एक वचन कह रहे हैं श्री रूपोस्वामी जी ने यही कहा कल्याण वृद्धि में गौरव चर्या विहीना चित तो वक्रमा शुद्धा जय तुम राधिका राधा में श्री गुरु को सब कह रहे हैं कि श्री राधिका के उस अनुराग की वंदना है जो पे कलियन सदा विद्धि विभु है फिर भी सदा बढ़ा अब जो विभू है व्यापक है वो बढ़ेगा क्या वो तो पहले से ही व्यापक है परतु यहां पर विभु होने पर भी श्री राधे प्रेम सदा अभिवृद्धि को प्राप्त होता है गुरु रौरवचर्यान वो गुरु है परंतु गुरु होते हुए भी अभिमान नहीं है गौरवचर्या भी सारे गुण शाम में विराजमान है वे अच्छुत गुण है कोई भी गुण में तनिक भी चुति नहीं है कमी नहीं है परंतु कमी न होने पर च्युति न होने पर भी वे अपने आप को परम छोटा करके ही मानते हैं तो गुरु रौरवचर्या भी नो श्री प्रिया का प्रेम सर्वदा सर्वदा टेढ़ापन धारण किए हुए है पंथ फिर भी शुद्ध है परम शुद्ध है केवल प्यारे की प्रीति को बढ़ाना यही टेढ़ेपन का कारण है प्रेम की अधिकता कारण है क्योंकि जहां पानी गहरा होगा वहां पर भवर पड़ेगी हल्के पानी में भवर नहीं पड़ती है गहरे पानी में भवर पड़ती है तो मुंह बक्रमा भी इसमें जो बकर आई है वो प्रेम की गहराई के कारण बकर आई है भवर पड़ रही है जय त्रिदृषि राधिका अनुराग श्याम सुंदर का जो है उसकी चय हो जय श्याम सुंदर का जो के पृथ्वी राधिका का जो अनुराग है उसकी चय तो यहाँ पर कोई बात कही गई कि लघुता वही गुरुता है प्यारी भी अपने आप को लघु मानती है शामचंदर भी अपने आप को लघु मानते हैं और यहाँ पर जो जितना लघु मानेगा वो ही उतना गुरु होकर गुर के विराजमान तो ये रशकी रीति अद्भुत है श्री प्रिया दिखा रही हैं कि मैं बड़ी हूं पर हृदय में परम परम सेवा की भावना ही शाम चुंदर प्रति विराजमान अब स्तुति एवं निंदा जहां पर स्तुति ही निंदा हो जाएगी श्लोक बड़े मार्मिक श्लोक हैं। परंतु इनके लिए जो रस समेत सहदयता वो आवश्यक है जो सहदय नहीं है इन श्लोकों के अर्थ को सहज में नहीं समझ सकते हैं जिसमें सहृदय विराजमान है वो इन श्लोकों इसलिए इन श्लोकों को जानने के लिए प्रेम का जो मूल तत्व है सेवा वो विराजमान है और सेवा के कारण जो दोष है जो हो जाते हैं गुण गुण हो जाते हैं दोष जैसे हाथी का भारीपन वो हो जाएगा दोष और नदी का कीच से युक्त होना वो हो जाता है गुण ऐसे ही श्री का कामता धारण करना वह हो जाएगा गुण और शाम सुंदर का ऐश्वर्य से युक्त होना वह हो जाता है रस की रीति ऐसी अब यहाँ पर एक नया प्रकरण शुरू हुआ स्तुति कर रही है कि सोभग सुभाव्यता श्रुता सगणी संप्रत जगत जनाना पचस कीमत मानस किमत अब एक सामान्य शास्त्र की नियम को दिखाते हैं है शास्त्र ये कहता है कि एक सज्जन व्यक्ति उसे कहा जाएगा जो उसके हृदय में है वही उसकी वाणी में है वही उसके आचरण में ऐसे व्यक्ति को हम साधु थे जो उसके हृदय में है वही उसकी वाणी में है वही उसके आचरण में थी ये साधु का सामान्य लक्षण अब इस सामान्य लक्षण की कैसी अजीहत होती है उसको देख लीजिए प्रेम के मार्ग में श्री श्यामचंदर माननीय क्रिया को मना रहे थे श्री राधारानी मान करके बैठी है और श्री श्याम सुंदर माननी प्रिया को मना रहे मना मनाते मनाते कह रहे हैं कि हे चंद्राम अभी चंद्रा ने पूरा नहीं कहा है चंद्रा इतना मात्र कहा श्याम सुंदर ने चंद्रा कहते ही प्रिया जी भड़क उठी महाप्र तो बिल्कुल बम बाट हो गया एकदम क्रोध प्रिया में प्रकट हो ठीक है। मुझे चंद्रा कह रहे हो मेरा नाम चंद्रा नहीं है मेरा नाम राधा है जान गए जान गए, जो पेट में खाया है वही डकार आती है तुम्हारे पेट में तुम्हारे हृदय में इस समय चंद्रावली बस रही है इसलिए मुझे चंद्रा कहकर के संबोधित करो। तो रहा प्रिया बिल्कुल भड़क गई प्रिय अवसर में कहती है बोले हाँ, हाँ ये तो साधुओं का स्वभाव है क्योंकि उनके मन में जो होता है वही उनकी बाढ़ी में होता है जो उनकी बाढ़ी में होता है वही उनके आचरण में होता है तो साधुओं के स्वभाव को तो आज आप सिद्ध हो गए कि आप साधु हैं अभी तक आपको तो सब त्रभंग ललित कहते थे परंतु आज ये सिद्ध हो गया प्रमाणित हो गया कि तुम साधु हो क्योंकि साधुओं का एक लक्षण है जो उनके मन में होता है वही उनकी बावी में होता है जो उनकी बाड़ी में होता है वैसा ही उनका आचरण होता है तो अरे चंचल अरे शठ अरे ढीठ अरे शाम जान गई जान गई अरे दुर्लित जान गई जान गई कि तू साधु है क्योंकि तेरे हृदय में वो पद्मा की सखी बस रही है इसीलिए जो खाया है वो डकार आ रही है मुझे भी पद्मा पद्मा मुझे भी चंद्रा चंद्रा कहकर बोल रहा है श्यामचंद्र कह रहे हैं देवी जरा रुको तो सही अरे पूरी बात तो सुन लो मैं तो चंद्रा मैं तो चंद्रा नन्ह कह रहा था बीच में ही भड़क गई चंद्रा इतना आधा सुन करके ही भड़क गई मैं पूरी बात ये बात में कहेंगे श्यामचंद्र शुक्रिया तो बिल्कुल भड़क गई इतना मात्र सुन करके तो गोतस्खलन होने पर अभी गोत्रस्खलन भी पूरा नहीं हुआ गोतस्खलन कहते हैं किसी को किसी दूसरे नाम से संबोधित कर देना इसको कहते हैं गोत्रस्खलन गोत्र माने नाम स्खलन माने नाम को कहीं बदल करके बोल देना नाम की जगह नाम को चूक जाना नाम को भुला देना उसको गोतस्खलन कहते हैं तो यहां गोतस्खलन जो है वो श्री श्यामचंद्र के द्वारा हो गया प्रिया जी को मनाते हुए श्री राधिका को मनाते हुए श्यामचुंदर कहने लगे हे प्रिय चंद्रा चंद्राने तो चंद्रा इतना मात्र कहा इतने में ही सुप्रिया गोतस्खलन की संभावना करके श्यामचंदर के प्रति माननीय हो गई और कहने लगी श्यामचंदर आज पता लग गया कि तुम वास्तव में सज्जन हो क्योंकि सज्जनों का ये स्वभाव है कि जो उनके मन में होता है वही उनकी बाड़ी पे आता है जो बाड़ी में होता है वही उनके आचरण में आता है तो यहाँ पर जो स्तुति है वो स्तुति धंदा हो गई एक अच्छा गुण है कि जो मन में है वही बाड़ी में कहा जाए वही आचरण में आए ये तो एक अच्छा गुण है सदल नीति में इसकी प्रशंसा की जाएगी धर्मशास्त्र में इसकी खूब प्रशंसा की गई है परंतु तो रसके शास्त्र में यहाँ पर यही स्तुति के जो वचन है वे ही मिंदा के वचन हो रहे हैं और शिक्रिया वो सिर्फ स्तुति के वचनों को ही मिंदा के रूप में प्रस्तुत तो बड़ी सूक्ष्मता के साथ में स्तुति कैसे मिंदा हो जाती है ये दिखा रहे हैं कि जगत में सज्जनों का गुण है सज्जनों की स्तुति की जाती है उनकी वाणी और मन विचार एक होते हैं परंतु यहां पर मान की स्थिति में वाणी और विचार इनका एक होना या श्री क्रिया निंदा के रूप में प्रस्तुत कर रही देखिए इसी विचारधारा मन इसी पृष्ठभूमि में इसी बिंब को यहां एक पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से कह रही है कि त्व्य सुभग हे हे परम सुंदर विपरीत लक्षण में कह रहे हैं हे शठ अर्थ बिल्कुल उल्टा है सोहग माने सरल नहीं बल्कि अरे चंचल अरे सुब सोह नहीं बड़े अरे मन के कपी सुभ का अर्थ सुंदर न होकर के सरल न होकर के कपी हो रहा है विपरीत लक्षण में बोलने की पद्धति मात्र ऐसी है कि तो उसका अर्थ तो उल्टा हो रहा है हाँ राम साध, तुम साध सुजाना राम मात भले मैं पहचाना राम भी बड़े भले हैं, राम की मैया भी बड़ी भली है तुम भी बड़े भले हो के कई यदि कह रही है तो यहाँ पर भला नहीं कह रही है बल्कि वो ये कह रही है कि तुम कपी हो दशरथ राजा से राम से ये उल्टी ये कह रही है हाँ राम तो बड़ी सीधे हैं राम की मैया तो बड़ी सीधी है मन टेढ़ी है ये कहने का तात्पर्य तो इसको कहते हैं काकु काक्री जहां पर अर्थ एकदम विपरीत निकले कहा जा रहा है साधु परंतु तो, अर्थ है असाधु तो, तो ये वो सुभग बे सुभग अर्थात अरे कुटिल सुबक मान सुबक नहीं कुटिल हे कुटिल तो आह संतों की जो परंपरा है संतों का जो गुण है वो पूरी तरह से आपने यथार्थ रूप में उतर आया है पूरी तरह से आपने ही उतर आया है संतों का गुण क्या है कि जो मन में है वो वाणी में जो वाणी में है वो ही उनके आचरण में है तो तुम्हारी वाणी में जो तुमने समाज जिसका विचार करते हो और इस समय भी जिस चंद्री का पदमा की सखी का विचार कर रहे हो वो ही नाम तुम्हारा तुम्हारी जवान पर उतर आए और मुझे चंद्रा चंद्रा कह करके संबोधित कर रही हो तो कही वो सुभाग सुतराम हे स्वभाग माने हे कुटिल तुम में ही सेम संभाव्यता माने परम आदरणीय शरिणी माने संतों की पद्धति तुम में पूरी तरह से आश्रता उतराई है तो सेम माने यह संभाव्यता माने शास्त्रों में आदर दी गई शरिणी माने संतों की पद्धति आप आपने ही आश्रता आप ही पूरी तरह से उतर आई है क्योंकि संप्रत जगत जनाना वचस किमपे मान से किमपी क्योंकि सामान्यता को संसार में में देखा जाता है है कि उनके मन में कुछ होता है और मुंह से कुछ गिराता तो जगत की इस समय तो ये रीति है कि जगत वे मन में कुछ रखते हैं और मुंह से कुछ बोलते हैं परंतु तो आप में ये छल कपट है ही नहीं आपने तो पूरी तरह से जो मन में विचार कर रहे थे वो ही तुम्हारी जवान पर आ गया है इसलिए मुझे चंद्रा चंद्रा कहकर के संबोधित कर रहे हो ऐसे शुक्रिया जब मांग करेंगे तब श्री शांत कहेंगे कि अरे अविश्रम विश्वास न करने वाली मेरी बात को सुनो तो सही अरे मेरी बात पूरी तो हो जाने तो मैंने तो केवल कहना चाहा था बीच में चंदा लेकर के कहीं का कहीं मुझे खरी खोटी सुनाने लगी उचित उचित नहीं है कहने का था परंतु बड़ी बारीकी के साथ में कह दी कि निंदा को तो बना दिया स्तुति स्तुति को बना दिया निंदा जगत की रीति यह है कि उनमें मन में कुछ होता है और उनकी ही जवान पर कुछ होता है परंतु तो आप तो वास्तु में बड़े सरल हैं बड़े सीधे साधु हैं सुग हैं क्योंकि तुम्हारे मन में जो है वही तुम्हारी वाणी से तुम प्रकट कर रहे हो विपरीत लक्षण में कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बचनों में आने वाली नहीं हूं अरे माधव चले जाओ चले जाओ ये मान प्रकट तो यहां पर विपरीत लक्षण यहाँ प्रकट हो रही है काक बक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ वक्रोक्ति वहां होती है जहां किसी चमत्कार पूर्ण ढंग से कोई वचन कहे जाए उसका नाम बक्रोक्ति है वैचित्र भंगी भैचित्र्य माने चमत्कार उसको प्रकट करने वाली जहां पर कोई भड़िति हो भन्ती माने उक्ति, ऐसी उक्ति कोई नया चमत्कार उत्पन्न करे उसको हम वक्रोक्ति कहते हैं और यहां पर काोक्ति का प्रयोग है जहां पर अर्थ कहा जा रहा है कुछ अर्थ हो रहा है बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है सुभद और अर्थ हो रहा है कुटिल कहा जा रहा है आप परम निर्मल चित्त हो और अर्थ निकल रहा है तुम कुटिल चित्त हो और जगत जो निंदनीय नहीं है उसकी प्रशंसा की जा रही है कि जगत सही है और तुम यहाँ पर कुटिल होकर के विराजमान हो ये यहाँ पर प्रकट किया जा जगत की रीति है कि जगत में तो ये देखने में आता है कि मन में कुछ होता है और वाणी में कुछ होता है परंतु तुम जगत जैसे नहीं हो तुम बहुत अच्छे हो तो जगत की निंदा के माध्यम से स्तुति और शाम की स्तुति के माध्यम से निंदा की जाएगी बात हो रही जगत के प्रति आदर का भाव है और शाम के प्रति यहां निंदा का भाव है अब संतो दिषम निंदा तस्वीर श्रुत्व सद्यपुष्युम सुरा स्व वे अब एक बार ये विचार आया कि श्याम सुंदर का ये प्रेमी की क्या पहचान है ये कहीं विचार कही चल रहा था विमर्श चल रहा था कहीं डिबेट चल रही थी कि प्रेमी की क्या पहचान है उस समय किसी ने ये कहा कि प्रेमी की पहचान ये है कि प्यारे की निंदा को सुनते वह अपने सिर को कटाने के लिए तैयार हो जाए उसको हम कहेंगे प्रेमी श्री सती देवी ने अपने पिता दक्ष प्रयापति से कहा कि अरे मेरे पिता होकर के भी मैं चाहू तो तुझे दंड दे सकती हूं मुख्य शास्त्र ये कहता है जहां अपने इष्ट की निंदा हो रही हो वहां पर निंदा करने वाले की जीप खींचे शास्त्र का दूसरा विधान ये है कि जहां निंदा हो रही हो वहां से यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जीप खींच ले तो काम में उंगल डाल करके उठ करके चला जाए उस तो सभा का बाइकऑट कर दिए तीसरा एक तरीका है कि जहां अपने इष्ट की निंदा को सुने वहां अपने पुराणों का त्याग तू मेरे पति की निंदा कर रहा है मैं सहन नहीं कर सकती हूं में तीनों सामर्थ्य है चाहू तो अभी अरे दक्ष प्रियापति तेरी छाती पर चढ़कर के तेरी जीत खींच सकती हूं क्योंकि मैं महाचंडी हूं फिर दूसरा भी अधिकार मेरे पास में है कि मैं इस सभा का त्याग करके चली जाऊ मुझे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है कि रेल में रिजर्वेशन मिलेगा बस में रिजर्वेशन मिलेगा बस आएगी तब जाऊंगी ऐसा भी नहीं है अपने साधन से आई हूँ नादिया के ऊपर बैठकर के आई हूँ अपने साधन के साथ में आई हूँ अपने साधन से लौट करके कभी भी जा सकती हूँ इसी क्षण जा सकती हूँ मुझे कोई प्रतीक्षा देखने की कहीं जरूरत नहीं वो भी कर सकती परंतु ये दोनों उपाय मैं नहीं करूंगी क्यों? क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं तेरी बेटी हूं इसलिए मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगी मैं जो कुछ भी हर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत भजन करूंगी वो इसी शरीर से करूंगी और ये शरीर मिला है मुझे माता पिता के अनुग्रह से इसलिए माता पिता की निंदा माता पिता का अपराध मैं नहीं करूंगी तो तेरी जीव नहीं खुंच जाने के लिए भी मेरे पास में वादन है आ, साधन है परंतु तो मैं जाऊंगी नहीं इसलिए क्योंकि पति की आज्ञा लेकर के नहीं आई हूं हटकर के चली आई हूं श्री भगवान शिव तो मुझे मना कर रहे थे कि मज जाओ क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति का यदि कहीं अपमान हो जाता है तो वह अपमान उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। भगवान शिव तो त्रिकालज्ञ हैं उनको पता था कि सती यदि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाएंगी और दक्ष प्रजापति इनका मेरे द्वेष के कारण सती का भी अपमान करेगा अपनी पुत्री का भी अपमान करेगा तो सती उस अपमान में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे संभावित व्यक्ति का माने आदरणीय व्यक्ति का यदि सार्वजनिक अपमान हो जाए तो वह उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है यह एक सामान्य व्यवहार में, में देखने वाल, वाला नियम है इसलिए लौट कर भी जाने का रास्ता बंद है के ज्ञा लेकर के आई होती तो लौट लौट जाती अब यदि लौट करके जाऊंगी और फिर कभी मुझसे कहेंगे आओ दाक्षायणी तो ये दाक्षायणी शब्द मुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे हृदय में ताला मारा दक्षिण प्रजापति की पुत्री ये कहकर के वे मेरी हंसी उड़ाएंगे मैं अपने माननीय स्वरूप को नहीं बचा पाऊंगी इसलिए लौट करके भी नहीं जा सकती अब तो तीसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा तो इससे उत्पन्न होने वाले शरीर का मुझे त्याग करना पड़ेगा यह एक प्रसंग था अब एक दूसरा कि कहीं यह डिबेट हो रही है या वाद विवाद हो रहा है कि सबसे बड़ा भक्त कौन है तो वहां पर किसी ने एक तर्क दिया एक युक्ति दी कि अपने इष्ट की निंदा सुन करके जो अपने प्राणों का त्याग कर दे वह सबसे बड़ा भक्त है पंत किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा नाना ना, हम इसको नहीं मानते हैं हमने तुमने जो तर्क दिया इस तर्क को हम अस्वीकार करते हैं बोले क्यों बोल उस व्यक्ति ने निंदा सुन तो ली और जितनी देर निंदा की जा रही थी उतनी देर हंसते हंसते बेशर बन करके बोल निंदा सुनता तब प्रतिक्रिया में वो कह रहा है कि मैं अपना सुन कटवाने के लिए तैयार हूं पर उसने निंदा सुन ली बा कौन है बोले जो निंदा सुनकर के बाद में अपने सिर को देख वो बड़ा नहीं है बड़ासूर वो है कि सूरा नहीं बल्कि अपने की प्रशंसा सुनकर के भी निंदा तो बड़ी दूर की बात है प्रशंसा सुनकर के भी जो अपने प्राणों को भी प्यारे के ऊपर नौछावर करने के लिए तैयार हो प्यारे की प्रशंसा को भी सुनकर के निंदा सुनना तो बड़ी दूर की बात है प्रशंसा को सुनकर के भी इतना मोहित हो जाए कि प्राण जैसी वस्तु को भी प्यारे के ऊपर त्याग करने के लिए तैयार हो वही बड़ा भक्त है तो एक विवाद उत्पन्न हुआ कि जो निंदा को सुनकर के बदला लेने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दे वो बड़ा है कि जो स्तुति को सुनकर के मोहित होकर के प्राण तक का त्याग करने के लिए तैयार हो वो बड़ा है निष्कर्ष होगा जो स्तुति को सुनकर के अपने प्राणों का त्याग करने के लिए भी प्रस्तुत हो मांगे अपने प्राणों की भी परवाह न करे प्राणों को भी प्यारे के ऊपर न्यौछावर कर दे वो ही बड़ा है सूक्ष्मता है सूक्ष्मता बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि दोष क्या है कि उसने निंदा सुन ली और सहन कर ली जबकि यहां स्तुति सुनने के साथ ही साथ उसके हृदय में इतना आदर का भाव उत्पन्न हुआ है कि आह ऐसे प्यारे के आगे तो मेरे प्राण भी कुछ नहीं है ऐसे प्यारे के ऊपर मेरे प्राण भी नौछावर है इस प्रकार सर्व समर्पण जिसमें विराजमान है स्वार्थ बिल्कुल स्वार्थ रहित जिसमें विराजमान है वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ है वहां पर वो निंदा सुन रहा है या स्तुति सुन करके वह अपने प्राणों को नौछावर कर रहा है वहाँ पर सुनना सुनने का कार्य पूरा हो गया है परंतु यहाँ सुनने का कार्य पूरा नहीं हुआ है सुनने की एक लाइन भी यदि उसने सुनी है सुनने का सुनना प्रारण मात्र स्तुति का हुआ है उसके पहले ही वह सब कुछ त्याग करने के लिए प्यारे के ऊपर तैयार है अतः ये व्यक्ति ही श्रेष्ठ है अपने आप ये बात सिद्ध हो रही है कि जो सुनकर के में अपने सिर को काटने के लिए कटवाने के लिए तैयार है वो श्रेष्ठ नहीं है जो कि कुरों को सुनकर के प्रिया प्यारे का एक नाम मात्र सुन करके इतना विभल है कि अपने प्राणों को भी प्यारों को समर्पित कर दे कि प्यारे मेरे प्राण तुझे लग जाए मेरी आयु तुझे मिल जाए तू चिरजीवी होकर के विराजमान हो बदला लेने के लिए नहीं है वह प्यारे को सुख प्रदान करने के लिए अपनी आयु को भी देने के लिए तैयार है वही बड़ा है तो एक प्यारे को सुख देने के लिए आयु को प्रदान कर रहा है दूसरा केवल बदला लेने के लिए आयु प्रदान कर रहा है इसलिए जो अपने प्राणों को प्यारे को सुख देने के लिए अपने सारे सुख मेरी मेरी आयु तुझे लग जाए तू चिरजीवी होकर के विराजमान हो अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार है वो ही श्रेष्ठ होगा न कि बदले में किसी दूसरे को दंड देने के लिए जो प्राणों का त्याग कर रहा है वो श्रेष्ठ नहीं होगा तो निंदा सुनकर के प्राणों का त्याग करने वाला दूसरे को दंड देने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहा है जबकि स्तुति सुन करके निहाल होकर के अपने प्राणों को भी प्यारे को प्रदान करके प्यारे की महिमा को जो बढ़ाना चाहता है प्यारे के सुख को बढ़ाना चाह रहा है वो ही परम परम श्रेष्ठ इसी बिंब को यहां एक बड़ी सूक्ष्मता के साथ में प्रस्तुत किया गया जो सहृदय संवेद्य है इस बात को जो सहृदय जन है वे अच्छी तरह से समझ जाए कि श्रस्त संत कौन है ये विचार हुआ तो उसमें किसी ने कहा कि सरस्त संतो ददते स्वकीयम कि संत न अपने सिर को देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं संतों मैं श्रेष्ठ वो है जो अपने सिर को भी देने के लिए तैयार हो जाए तब वो निशम्य निंदा दस्य तस् अपने प्यारे की निंदा को सुन करके जो सिर कटाने के लिए तैयार हो जाए वह संत है दूसरा बोला ना हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं खारे हम इसमें ग्रोथ करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ संत नहीं हो सकता है क्योंकि उसने निंदा सुन और निंदा सुनकर करके उसको उसके हृदय में बदला लेने के लिए अपने सिर को कटवाने की भावना आई तो वो बदला लेने के लिए अपने सिर को कटवा रहा और उसने निंदा सुन ली तो दोष है एक तो निंदा सुनी उसने और इतनी देर जीवित रहा और दूसरा दोष यह है कि वह बदला लेने के लिए दूसरे को दंड देने के लिए अपने सिर को कटवाने के लिए तैयार है ये दोनों ही कमियां हो गई प्रशंसा सानी हुई जबकि प्यारे के गुणों को सुनते ही जो इतना सुनना प्रारंभ मात्र हुआ है उसको सुनते ही जो इतना प्रेम में डूब गया है कि वह अपने आयु भी प्यारे को देना चाहता है कि मेरे पास में जो कुछ भी तन, मन धन प्राण जो कुछ भी है प्यारे सब तुझे मिल जाए तेरी उन्नति और ज्यादा हो ऐसा विचार करते हुए प्रशंसा को सुनकर के जो सर्वस्व समर्पण करने के लिए प्रेम के कारण विराजमान है वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ है तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि त्वैव सद्या स्तम आपके सब को सुन करके अपि अमुष्य अमुषमानी श्याम सुंदर का उनका यश को सुनकर के जो अपने सिर को देने के लिए तैयार है ऐसे ऐसे हम लोग शूर हैं जो कहीं किसी को दंड देने के लिए अपने प्राणों का त्याग नहीं कर रहे हैं निंदा को, को सुन नहीं रहे हैं बल्कि श्याम सुंदर के गुणों को सुनकर के हमारे हृदय में जो प्रीति है उस प्रीति के कारण के को अपने तन मन भन, सब को, प्यारे को समर्पित करके ये कह रहे हैं कि प्यारे तू खूब चरंजीव हो करके बस और जगत का आनंद करते हुए जगत का कल्याण करते हुए तू विराजमान हो तो जो शाम सुंदर के गुणों को सुनकर के शाम सुंदर के हित की कामना के लिए वह अपने आप का बलिदान करें वो श्रेष्ठ है आनुकूल्यन शामशीलन जिसमें विराजमान है वो सर्वश्रेष्ठ है न कि क्रोध में प्रतिक्रिया में जो अपने आप का बलिदान करने के लिए या तो रूप में अपने प्राणों का त्याग करने के लिए या दूसरे को दंड देने के लिए जो अपने प्राणों को त्याग रहा है तो जो दंड देने के लिए या के लिए अपने प्राणों को कटवा रहा है कटवाने के लिए तैयार उसका प्रेम सोपाधिक प्रेम है परंतु जो गुणों को सुनकर के रीझ रहा है निहाल हो रहा है उसका प्रेम निरुपाधिक प्रेम है सोपाधिक प्रेम की अपेक्षा निरपा प्रेम ही परंपरण श्रेष्ठ है यह सिद्धांत सिद्ध हुआ कि श्रस्त संतो दत्त स्वकीय किसी ने कहा संतगण अपने शरीर को सिर को दे देते हैं निशम्य निंदा निंदा को सुन हर हर निंदा सुन और फिर या तो प्राश्चित्य के लिए या दूसरे को दंड देने के लिए उन्होंने अपने सिर को देना चाहा निंदा दैत तस्वीर अपने प्यारे की निंदा उन्होंने सुन ली और इसके प्राश्चित में या दंड देने के वे अपने सिर को दे रहे हैं जबकि जो सूर्यजन है वे सूर्यजन भगवान के गुणों को सुनकर के प्रेम के कारण अपने आप को अपनी जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारी वस्तु आत्मा आत्मीय के सहित देह और दैहिक दे के सहित केवल देह दही के सहित नहीं बल्कि आत्मा और आत्मी के सहित सबसे पहले दैहिक होता है फिर दहिक के बाद में देह होता है फिर देह के बाद में आत्मा होती है फिर आत्मा के आत्मी होता है फिर आत्मी के बाद में आत्मा होता है तो देह दैहिक आत्मा आत्मी सहित जो सब कुछ शाम को प्रेम के कारण समर्पित करने के लिए तैयार है वो परम परम धम्य होकर के विराजमान है तो स्वर गये इसलिए जो बदला लेने के लिए या के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उन लोगों की प्रीति सोपाधिक है जबकि निरुपाधि प्रेम के कारण जो प्यारे के ऊपर निहाल है वे परम परम धन्य है अतः वह सूरा कोई शुद्ध भक्त कह रहा है कि हम ही शूर है तुम सूर नहीं हो ऐसा आविष्य में वह कह रहा है बोल लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राण हरि को तिन दिन चले राजनून फली तिन दिन चले लेता